शिवपुराण कैलाश संहिता अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर को यथोचित ऋषि से उत्तम संस्कार करे मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ सावधान होकर सुनो पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें पूजन के समय श्रीरुद्ध संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सु का उच्चारण करें उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें थिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें, पहले के कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन आदि धारण कराए फिर विधिपूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अंकित करें छाती कंठ मस्तक बाह कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें, फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्ममय रमणीय स्थल पर स्थापित करें, आदि में ओंकार से युक्त पाँच सद्यो जातादि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें, फिर नृत्य वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रों मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रतीक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए तदनंतर सांस गए हुए वे सब यति गाँव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदे उसकी लंबाई संन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए फिर प्रणव तथा तो व्याहृति मंत्र से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाए उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखे उसके ऊपर पहले कुश बिछाए कुशों के ऊपर मृग तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्यो जातादि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगभ्यों द्वारा उत्सव का प्रोक्षण करें तत्पश्चात रुद्रसूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे तदनंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्थ वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुंगुल की सुगंध दे इसके बाद विष्णु हव्यमिदम रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते न प्रदेता न्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलु अर्पित करे फिर ब्रह्म यज्ञान प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भावहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे तत्पश्चात मानो महातमुत इत्यादि चार मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से पांच ब्रह्म मंत्रों का जप करें तदनंतर जो देवान प्रथमम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य से यह पर स महेश्वर तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का जप करके रोग के सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें पूजन की विधि जो है एक हाथ ऊंचे और दो हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें फिर उसे गोबर से लीपे वह पीठ चौकोर होना चाहिए उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्वपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें फिर दूध और भविष्य का नैवेद्य लगाकर पांच बार परिक्रमा करके नमस्कार करें फिर बारह बार प्रणों का जप करके प्रणाम करें तदनंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृ्मय लिंग बनाकर से पूजा करके घृत मिश्री पायस की बलि दे घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से रणों के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत जति के लिए शंख से आठ बार अर्घ जल दे इस प्रकार दस दिनों तक करता रहे मनुश्रेष्ठ यदाहत की विधि तुम्हें बताई गई अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो